ओ, बताओ तुम्हें पता है तो पहले क्यों नहीं बताया बोलो क्या हुआ था विक्रांत ने जतिन की तरफ देखते हुए कहा हाँ बिल्कुल पता है उसमें कौन सी बड़ी बात है जतिन ने कहा हाँ तो बताओ ना जल्दी अब टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है तुम्हारा विक्रांत ने कहा अरे ऐसा हुआ रहा होगा कि कोई कपल रहा होगा और फिर उन्हें अचानक से सेक्स का बुखार चढ़ गया रहा होगा और फिर वो लोग रात के अंधेरे में तालाब के पास ही सेक्स करने लग गए रहे होंगे और फिर जोश जोश में वो तालाब में गिर गए होंगे जिससे उसमें लगा कमल का फूल टूट गया रहा होगा और फिर जब वो लोग बचकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे हटवा दिया ताकि किसी के पास कोई सबूत ही ना बचे हाँ बिल्कुल सही बात विक्रांत ने व्यंगात्मक लहजे में कहा और यहाँ तालाब के पास सेक्स का जोश किसे चढ़ा था तुम थे और भाभी थी है न अरे तुम समझ नहीं रहे हो सकता हो, हो, सकता हो सकता है किसी को जोश चढ़ गया कोशिश में लगा हुआ था बकवास बंद करो तुम विक्रांत ने उसको डांटते हुए कहा अरे तुम ही बताओ की सर्वेन्स रूम से गार्ड के अलावा भला कौन हार्ड ड्राइव गायब कर सकता है अरे तुम ये बताओ यहाँ पर हर जगह कैमरा लगा हुआ है तो फिर कैमरे के सामने कौन सेक्स करेगा विक्रांत ने जवाब दिया तो तो तो फिर ये हो सकता है कि गार्ड ही यहाँ पौंड के पास सेक्स कर रहा होगा और फिर उसने सबूत ही पूरा ड्राइव ही गायब कर दिया उसे अचानक से कोई मिल गई होगी हो सकता है जतिन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो विक्रांत ने कहा अब तुम ही सोचो अगर गार्ड को सेक्स करना ही था तो वो कैमरा ऑफ नहीं कर सकता था क्या हार्ड ड्राइव गायब करने की क्या जरूरत थी अरे हो सकता है की कोई फैंटेसी या जतिन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बकवास मंद करो बात किया जा रहे हो बस कुछ भी हो विक्रांत मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस सीसीटीवी फुटेज का हमारे केस से कोई कनेक्शन नहीं है देख लेना तुम इसका कोई छोटा सा रीजन निकलकर सामने आएगा जतन ने पूरे विश्वास के साथ कहा बहुत जल्दी चीफ इंचार्ज ने उन दोनों गार्ड्स को बुलवाया जिसकी उस दिन यहाँ के सर्विलांस रूम में ड्यूटी थी उन दोनों गार्ड्स को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई सीरियस मामला हो सकता है उन्होंने तो साफ कह दिया कि उस रात को वो दोनों सो रहे थे दोनों पूरी रात गार्ड्स रूम में ही सोते रहे यहाँ तक कि ये लोग पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं गए हुए थे पूरी रात इन्होंने सो के ही गुजार दी थी वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ इन्हें ना तो कुछ खबर थी और ना ही कुछ परवाह। उनका बयान सुनने के बाद तो खुद चीफ इंचार्ज को भी बुरा फील हुआ उन्होंने उन दोनों गार्ड को पहले तो खूब डांटा और फिर ड्यूटी सही से न करने पर जॉब से बाहर करने की भी धमकी दे डाली इसके बाद विक्रांत उन दोनों गार्ड्स को लेकर पार्क में बने तालाब में ले जाने लगा वो वहां पर पहुंचकर पाउंड के पास की सिचुएशन को और अच्छे से समझ सकता था रास्ते में जाते वक्त सर्विलांस रूम के गार्ड ने विक्रांत को इस पाउंड के बारे में भी बता दिया था उसने बताया कि जब वो उस दिन सुबह उठकर तालाब के पास से गुजर रहा था तब उसे वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा था जब वो तालाब के पास पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि कमल के कुछ फूल अजीब तरीके से टूटे हुए थे और कुछ फूल की टूटी हुई पत्तियां भी वहां पानी में पड़ी हुई थी उस रात ना तो कोई वहां कोई आंधी आई थी और ना ही बारिश वगैरह हुई थी एक का मतलब ये किसी के द्वारा इंटेंशनली किया गया है आंधी और बारिश की वजह से नहीं हुआ था कुछ सारे पौधे इधर उधर उखड़े पड़े थे इसके बाद जब हमने वहां जाकर करीब से घटना का जायजा लेने की कोशिश की तो वहां पर कुछ अजीब लगा अजीब लगा मतलब क्या अजीब और अभी तक तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं वो चीफ इंचार्ज को भी गार्ड की ये बात सुनकर उत्सुकता हुई अरे सर वो मैंने ये नोटिस किया था कि तालाब के पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया था गार्ड ने जवाब दिया वो रोज तालाब का निरीक्षण भी करता था और जिस रात तालाब से फूल के टूटने और उसमें हलचल की घटना हुई थी उसके अगले दिन तालाब के पानी का लेवल कम हो गया था यानि कि तालाब से पानी कम हुआ था लेकिन ये कैसे तुमने पंप चलाया होगा फिर और फिर पानी का लेवल कम होने की वजह से उसमें कमल का फूल भी मुरझा गया होगा चीफ इंचार्ज ने कहा नहीं साहब पंप नहीं चलाया था पंप तो अभी भी स्टोर रूम में रखा हुआ है गार्ड ने जवाब दिया उसके एक दिन पहले ही मैंने तालाब का पानी साफ किया था और तब मैंने वहाँ पानी का लेवल चेक किया था और फिर जब मैंने अगले दिन वॉटर लेवल चेक किया तो ये लगभग एक फीट कम था ये लोग बात करते करते तालाब के पास पहुंच गए वहां से थोड़ा और आगे जाने के बाद गोल्डन टम्प था और बीच में ये तालाब बना हुआ था तालाब के चारों तरफ काफी हरियाली का माहौल था यह तालाब आठ अंक के शेप में था और इसके बीचों बीच एक छोटा सा पुल भी बना हुआ था जिस पर चढ़कर तालाब में उगने वाले फूलों की सुंदरता देखी जा सकती थी विक्रांत बड़े ध्यान से इस तालाब के चारों तरफ एरिया को देख रहा था और फिर उसके बाद वो वहां पुल पर जाकर खड़ा हो गया वहां से पहले उसने एक नजर सामने खड़े गोल्डन टॉम्प पर डाली और फिर उसके बाद वो नीचे तालाब में देखने लगा तालाब का पानी देखने में काफी कीचड़ से भरा हुआ लग रहा था इस वजह से ऊपर से कुछ गहराई समझ में नहीं आ रही थी पानी का रंग भी गहरे हरे रंग में था हम्म ये कितना गहरा होगा विक्रांत ने नीचे तालाब की ओर देखते हुए कहा